संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का संवाद क्षमा की प्रशंसा वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव कुछ शोक ग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी सचमुच दुर्योधन बड़ा क्रूर और दुरात्मा है हम लोगों को दुखी देख उसे तनिक भी तो दुख नहीं होता हरे हरे उसने हम लोगों को मृगछाला उड़ाकर घोर जंगल में भेज दिया परंतु उसे रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं हुआ अवश्य ही उसका हृदय फौलाद से बना होगा एक तो उसने कपट दूत में जीत लिया फिर आप जैसे सरल और धर्मात्मा पुरुष को भरी सभा में कठोर वचन कहे और अब अपने मित्रों के साथ मौज उड़ा रहा है जब मैं देखती हूँ कि आप लोग सुनहरी पलंग छोड़कर कुछ काश के बिछौनों पर सो रहे हैं मुझे हाथी दात का सिंहासन याद आ जाता है और मैं रो पड़ती हूँ बड़े बड़े राजा आप लोगों को घेर रहते थे आप लोगों का शरीर चंदन चर्चित होता था आज आप अकेले मैले कुचले जंगलों में भटक रहे हैं मुझे भला कैसे शांति मिल सकती है आपके महलों में प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को इच्छानुसार भोजन कराया जाता था और आज हम लोग फल फूल खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं मेरे प्यारे स्वामी भीमसेन को बनवासी और दुखी देखकर आपके चित्त में क्रोध क्यों नहीं उमड़ता भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं परंतु आपका रुख न देखकर मन मसोस कर रह जाते हैं अर्जुन दो बाह के होने पर भी हजार बाँ वाले कार्तवीर्य अर्जुन के समान बलशाली है इन्हीं के अस्त्र कौशल से चकित होकर बड़े बड़े राजा आपके चरणों में प्रणाम और आपके यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करते थे वही देवता और दानुओं के पूजनीय पुरुष सिंह अर्जुन आज वनवासी हो रहे हैं आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता सावना रंग विशाल शरीर हाथों में ढाल तलवार और वीरता से अप्रतिम ऐसे नकुल और सहदे को वनवासी देखकर आप क्यों चुप हो रहे हैं राजा द्रुपद की पुत्री महात्मा पांडु की पुत्रवधु ध्रष्ट दुम्न की बहन और पांडवों की पतिव्रता पत्नी मैं आज बन बन भटक रही हूँ आपकी सहन शक्ति को धन्य है ठीक है आप में क्रोध नहीं है जिसमें क्रोध और तेज ना हो वह कैसा छत्रिय जो समय आने पर अपना तेज नहीं प्रकट कर सकता सभी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं सत्रों से क्षमा का नहीं प्रताप के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए द्रौपदी ने फिर कहा राजन पहले ज़माने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह क्षमा उत्तम है या क्रोध आप कृपा करके मुझे ठीक ठीक समझाइए प्रहलाद जी ने कहा कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक व्यवस्था है न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक पुत्र दास और उदासीन वृत्त के पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरत्कार करने लगते हैं अवज्ञा करें हैं धूर्त पुरुष क्षमाशील को दबाकर उसकी स्त्री को भी हड़पना चाहते हैं स्त्रियां भी स्वेच्छा अनुसार बर्ताव करने लगती हैं और पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का भी अपकार कर डालती हैं इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता हमेशा क्रोध ही करता है वह क्रोध के आवेश में आकर बिना विचार किए सबको दंड ही देने लगता है वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का शत्रु हो सकता है सब ओर से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है मिलती है, उसके मन में संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं इससे उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है वह क्रोध व्यायपूर्वक किसी को दंड दे बैठता है इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य स्वजन और अपने प्राणों से भी उसे हाथ धोना पड़ता है जो सबसे रोब दाब के साथ ही मिलता है उसे लोग डरने लगते हैं उसकी भलाई करने से हाथ खींच लेते हैं और उसके दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं इसलिए न तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और न हमेशा सरलता का समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए जो समय के अनुसार सरलता और उदारता को धारण करता है उसे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है जब मैं तुम्हें क्षमा करने के अवसर बतलाता हूं यदि किसी मनुष्य ने पहले उपकार किया हो फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाए तो पहले के उपकार पर दृढ़ रख कर उसे क्षमा कर देना चाहिए यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तब भी क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि सब लोग सभी कामों में चतुर नहीं हो सकते इसके विपरीत जो लोग जानबूझकर अपराध करते हों और कहते हों कि हमने जानबूझकर अपराध नहीं किया है तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर भी पूरा दंड देना चाहिए कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए एक बार का अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए मृदुलता से उग्र और कोमल से दोनों प्रकार के पुरुष वश में किए जा सकते हैं मृदुल पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है इसलिए मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है अतः देश काल सामर्थ्य और कमजोरी पर पूरा पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रता का व्यवहार करना चाहिए कभी कभी तो भय से भी क्षमा करनी पड़ती है यदि कोई ऊपर कहीं बातों पर अनुकूल बर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोध से काम लेना चाहिए द्रौपदी ने आगे कहा राजन हृद्राष्ट्र के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं उनका लालच असीम है मैं समझती हूं कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। आप उन्हें क्षमा न करके उन पर क्रोध कीजिए। युदिठी ने कहा प्रिय मनुष्य को क्रोध के वश में न होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वह कल्याण भाजन हो गया क्रोध के कारण मनुष्यों का नाश होना प्रत्यक्ष दिखता है मैं अवनति के हेतु क्रोध के, हे के वश में कैसे हो सकता हूँ क्रोध ही मनुष्य पाप करता है गुरजनों को मार डालता है श्रेष्ठ पुरुष और कल्याणकारक वस्तुओं का भी कठोर वाणी से तिरस्कार करता है फलता विपत्तियों में पड़ जाता है क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं जो मन में आया बच जाता है उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं जो चाहे कर डालता है वह जिलाने योग्य को मार डालता है मार डालने योग्य की पूजा करता है और क्रोध के आवेश में आत्महत्या करके अपने आप को नरक में डाल देता है क्रोध दोषों का घर है बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी लौकिक उन्नति पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है क्रोध के दोष गिने नहीं जा सकते इसे से यही सब सोचने विचारने से मेरे में क्रोध नहीं आता जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता क्षमा करता है वह अपनी और, अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है झूठ बोलने की अपेक्षा सब सच बोलना कल्याणकारी है क्रूरता की अपेक्षा कोमलपन उत्तम है क्रोध की अपेक्षा छा, क्षमा उची है यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषों से भरे और महात्माओं से परित्यक्त क्रोध को कैसे अपना सकता हूँ मैंने यह निश्चय कर लिया है कि तत्वदर्शी पुरुष में, जिसे तेजस्वी कहते हैं क्रोध होता ही नहीं जो अपने क्रोध को ज्ञान दृष्टि से शांत कर देते हैं उन्हें ही तेजस्वी समझना चाहिए क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्य को ही भूल जाता है तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादा का ध्यान सकता है। है, है। क्रोधी पुरुष को को मार डालता है। को वचन करता इसलिए यदि अपने में तेज हो तो पहले क्रोध को ही अपने वश में करना चाहिए काम करने की चतुराई शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय का विचार विजय प्राप्त करने की शक्ति और स्फूर्ति तेजस्वियों के गुण है ये गुण क्रोधी मनुष्य में नहीं रह सकते क्रोध के त्याग से ही इनकी प्राप्ति होती है क्रोध रजो गुण का परिणाम होने के कारण मनुष्यों की मृत्यु है इसलिए क्रोध छोड़कर शांत हो जाना चाहिए एक बार अपने धर्म से हट जाना भी अच्छा परंतु क्रोध करना अच्छा नहीं मैं मूर्खों की बात नहीं करता समझदार मनुष्य भला क्षमा का त्याग कैसे कर सकता है मनुष्यों में यदि फीलता ना हो तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ कर मरमि एक दुखी दूसरे को दुख दे दंड देने वाला गुरु पर भी प्रहार करने को उद्यत हो जाए तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियों का नाश हो जाए ऐसी अवस्था में क्या होगा गाली के बदले में गाली मार के बदले में मार तिरस्कार के बदले में तिरस्कार पिता पुत्र को पुत्र पिता को पति पत्नी को और पत्नी पति को नष्ट कर डाले कोई मर्यादा कोई व्यवस्था कोई सौहार्द न रहे जो गाली देने पर भी मारने पर भी क्षमा करता है क्रोध को वश में करता है वह उत्तम विद्वान है क्रोध ही मूर्ख है नरक का मुखागी है इस संबंध में महात्मा काश्यप ने समाशील पुरुषों के बीच में क्षमा की आराधना साधना का गीत गाया है समा धर्म है क्षमा यज्ञ है क्षमा वेद है क्षमा स्वाध्याय है जो मनुष्य क्षमा के इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जानता है वह सब कुछ क्षमा कर सकता है क्षमा ब्रह्म है क्षमा सत्य है क्षमा ही भूत और भविष्यत है क्षमा तप है क्षमा पवित्रता है क्षमा ने ही इस जगत को धारण कर रखा है याज्ञिकों को जो लोग मिलते हैं उनसे भी ऊपर के लोग क्षमा को मिलते हैं वेदज्ञों को तपस्वियों को और कर्मनिष्ठों को दूसरे दूसरे लोग मिलते हैं परंतु क्षमा को ब्रह्म लोग के श्रेष्ठ लोक मूलते हैं क्षमा तेजस्वियों का तेज है तपस्वियों का ब्रह्म है और सत्यवानों का सत्य है समा ही लोकोपकार क्षमा ही शांति है समा में ही सारे लोग लोकोपकारक यज्ञ सत्य और ब्रह्म प्रतीक्षित है ऐसे क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ यानी पुरुष को सर्वदा क्षमा ही करना चाहिए जब सब कुछ क्षमा कर देता है तब वह स्वयं भ्रम हो जाता है क्षमा को यह लोक और परलोक दोनों तैयार है यहाँ सम्मान और परलोक में शुभ गति जिन्होंने क्षमा के द्वारा क्रोध को दबा दिया है उन्हें परम गति प्राप्त हो गई है प्रियज महात्मा कश्यप ने क्षमा की महिमा इस प्रकार गाई है इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमा का अवलंबन करो भगवान श्री कृष्ण भिद पितामह आचार्य धौम मंत्री विदुर कृपाचार्य संजय और महात्मा वेदव्याधि क्षमा की ही प्रशंसा करते हैं क्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है यही सनातन धर्म है मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा।